Oh uh -huh. छांदोग्य उपनिषद की चौथी कक्षा छांदोग्य के प्रथम प्रपाठक के तीन खंडों तक हमने पीछे देखा था जिसमें उदगीत की उपासना ओम की उपासना के बारे में वर्णन किया गया किस किस प्रकार से करते हैं एक दूसरे का आधार क्या होता है प्रतीकों के रूप में बात को समझाते हुए वर्णन किया गया क्योंकि उपनिषदों में बहुत सारी बातें परोक्ष रूप से कही जाती हैं सीधे सीधे नहीं कही जाती कुछ कथानक रूप से कही जाती है प्रतीक को लेते हुए कही जाती है और इसलिए को थोड़ी छुपी छुपी भी कही जाती है रहस्य के रूप में कही जाती है उत्निषत शब्द का एक अर्थ रहस्य भी है कोई चीज छुपी भी हो रहस्यमय हो तो प्रकट भी होता है और बहुत सी जगह पे तात्पर्य छुपा हुआ होता है वो हमें ग्रहण करना होता है तो पिछले में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकेंगे एक पीछे प्रश्न किया था पृष्ठ संख्या दो सौ चौरानवे पर अर्थात प्रथम प्रपाठक के दूसरे खंड में पहले खंड का छठा प्रथम प्रपाठक के पहले खंड का छठा प्रवाह था जिसमें अंत में कामम शब्द आया था और भाष्य में कामान लिखा हुआ था तो इसमें कामम ही सब जगह मिलता है वही ठीक है और कामान इन्होंने तात्पर्य केवल लिख दिया है वैसे नीचे भी कामम ही आना चाहिए था अर्थ करते हुए लेकिन उसका तात्पर्य तो कामनाओं में हम ले ही सकते हैं कोई बात नहीं है जाति में काम है सभी कामनाओं का ग्रहण हो सकता है और कोई पूछना कुछ पृष्ठ तीन सौ पांच पर पांचवा प्रभाग प्रथम प्रपाठक का तीसरा खंड तीसरे खंड का पांचवा जी इसमें कुछ दो पदों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा आजे शरणम हाँ आज मतलब तो ये युद्ध का युद्ध को बोलते हैं जिसमें सब ओर से बहुत गति करते हैं तीव्रता से तो युद्ध का आजे है मतलब युद्ध से युद्ध का शरणम मतलब तो उसमें जो गमन होता है गति करते हैं युद्ध के लिए जब लड़ने लगते हैं तो कितना जोर लगाते हैं इन्होंने ये कहा था अतो यानी वीर ऐसे कर्म जिसमें तो जिसमें इन्होंने कहा था यथा अग्निर्म मंतनम, अग्निमथन में बहुत जोर पड़ता है आज ही शरणम युद्ध का जो करना होता है वो भी बहुत कठिन होता है बहुत दम लगता है इन कुछ में भी इन सब जगह पे यहाँ पर उदगीत की उपासना की जाती है करनी चाहिए जहां जहाँ भी कठिन कार्य होते हैं वहाँ वहाँ ओम का स्मरण परमात्मा का स्मरण ये उपासना ऐसी स्थितियों में की जाती है करनी चाहिए ये व्यान के संदर्भ में क्योंकि व्यान प्राण और अपान के बीच में होता है और बोलना होता है वहां जैसे होता है ऐसे और जगहों पर भी किसी को व्यान को ही उदकी मान करके और उपासना की जाती है और कोई कुछ तो तीन सौ छह और प्रथम पाठक इसमें है नंबर सात यहाँ पर शब्द आया है दोहन अन, अन्नवान अन्नादो हाँ, एक मिनट आपका माइक ठीक नहीं रहता इसलिए गूंजती है आवाज उसको सामने रखिए मुंह के बोलिए तो ये प्रभाग नंबर सात में अन्नवान अन्नादो शब्द आया ये हाँ, अन्नवान अन्नादो भावती भवती भा, तो इसमें इसका क्या अर्थ लेंगे यहाँ पर तो क्योंकि अनुवान जिसके पास अनवान है वो तो दूसरे के लिए दे सकता दूसरे के लिए भी सहायता कर सकता हूँ उसमें अन्नवान भवती और अन्नादो भवती दो अलग अलग बातें हो गई ऐसा व्यक्ति अन्न वाला भी हो जाता है और अन्न को खाने वाला भी हो जाता है दो बातें हुई ये दोनों भिन्न भिन्न भी है अन्नवान भवती अन्नादो भवती हाँ एक तो समान है कि जो अन्न वाला है वो अन्न को खाने वाला हो जाता है आप ऐसे भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कि अन्न वाले तो बहुत होते हैं लेकिन वास्तव में जो अन्न को खाने वाला है वही होता है बाकी सब तो यूं ही व्यर्थ का खाते रहते हैं अन्न वाले होते हैं और जो अन्न वाले है वो भौतिक रूप से तो अन्न को सभी खाते है लेकिन वास्तव में अन्न को खाने वाला यही होता है जब हम किसी को बलवान बोलते हैं तो बल तो सब में ही होता है बल तो सब में ही होता है लेकिन सबको हम बलवान नहीं बोल देते उत्कर्ष को बताता है श्रेष्ठता को बताता है कि ये बलवान है मतलब अच्छा? तो ये धनवान है अभी धन तो सभी के पास होता है जिसके पास थोड़ा धन होता है उसको धनवान थोड़ा न बोलते हैं अधिकता को ही बताने कि मैं तात्पर्य वहां पर होता है ऐसे ही जो अन्नवान है वो अन्न को खाने वाला हो जाता है तो अन्न को तो यूं तो सभी खाते है भौतिक रूप से लेकिन ये वास्तव में खाने वाला होता है क्योंकि वो उसका उपयोग करता है तो एक दृष्टि से जैसा आप सोच रहे थे कि जो अन्न वाला है वो अन्न को खाने वाला होता है बाकी सामान्य लोग अन्न वाले होते हैं लेकिन अन्न को खाने वाले नहीं होते खाते तो वो भी है लेकिन स्थूल रूप से खाते है वो खाने वाले वास्तव में खाने वाले नहीं होते एक दृष्टि से ये अर्थ कर सकते है और मैं जिस तरह बोल रहा था कि अन्नवान भी यू अन्न सबके पास होता है लेकिन फिर भी अन्नवान वो होता है जो ये है वैसे खाते सब हैं अन्नाद होते हैं लेकिन ये वास्तव में अन्नाद होता है श्रेष्ठ हो जाता है तो दोनों तरह से अर्थ लिया जा सकता है अच्छा जी इसी में अगला ये प्रभाग नंबर आठ है प्रश्न संख्या तीन आसी ही आपकी आवाज ठीक नहीं आती है आसी ही स्मृति ही बोलिए यहाँ पर आसी का क्या ग्रहण करेंगे यहाँ पर आशी नहीं। तो पहले आप जगह बताइए कहाँ बोल रहे हैं ये प्रभात नंबर आठ इसी संख्या 307 307 आठवें आठवें में आठवां आठवा जी हाँ तो आसी ही स्मृति शब्द है यहाँ पर आशी ही समृद्धि हाँ तो आशी तो मतलब तो जो इच्छाएं होती हैं उसका कथन होता है हम जो चाहते हैं दूसरे के प्रति तो जैसे आशीर्वाद करते हैं आशी मतलब इच्छा और उसका कहना तो अथ खलु आशी ही समृद्धि आशी की जो समृद्धि है यानी उसकी प्राप्ति है उसकी बढ़ती है वृद्धि है वो उपसरणी उपासित जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है वो क्या करता है की, की, यानी उपकरणों जो उसकी तरफ ले जाते हैं, उनकी वो उपासना करता है उपासना करे करते ही हैं सामान्य रूप से ये तो उदाहरण के रूप में दिया जा रहा है लौकिक रूप से अब आगे कहेंगे तेना सामना स्तोषन सिया तत्म साम उपधावित यहां अब साधनों की वास्तव में उपदेश तो आगे का है पहली पंक्ति को भी हम उपदेश के रूप में ले सकते हैं तो ले लें लेकिन ये उदाहरण की तरह से है जैसे जैसे को ले लेंगे यहाँ पर जैसे कोई इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उपकरणों की उपासना करता है उपकरणों के पीछे भागता है साधनों के पीछे भागता है ऐसे ऐसे इनके भी साधन है उनके पीछे भागे उन पर भी ध्यान देवे शाम पे ऋचा पे इत्यादि छंद आदि जो आगे सारे बताए हैं ऋषि है देवता है उनके पीछे भी व्यक्ति जाए साधनों का उपयोग करे वहां भी साधनों को ऐसे ही काम में लेना है जैसे लौकिक कार्यों को करते हुए हम साधनों को अपनाते हैं साधनों के पीछे कितना भागते हैं साधनों को के लिए कितना अधिक प्रयत्न करते हैं ऐसे यहाँ भी करना चाहिए जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए जो जो साधन है उसके लिए उन साधनों को जानने का भी प्रयत्न करना चाहिए साम को भी जानना है ऋचा को भी जानना है देवता को भी जानना है ऋषि को भी जानना है नहीं तो अध्यात्म में वो साधन दिखते नहीं है पता भी नहीं होते तो वो व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता बस ठीक है वैसे इच्छा करके लगा रहता है जो भी चाहे उससे तो, तो नहीं होता है जो उपयुक्त साधन है उनको तो अपनाना होता है और खूब प्रयत्न करना पड़ता है साधनों के लिए भी बहुत पुरुषार्थ करना होता है तब वो लक्ष्य हमारे को हमारी इच्छा तब पूर्ति होती है और तीन सौ संख्या 304, 304, चार, चार। दूसरा प्रवाह हाँ। इसमें जी प्रतिस्वर और स्वर की बात थी हाँ तो सूर्य को प्रतिस्वर बताया था कि वो उगता है और फिर जाता है आता है और फिर है फिर दोबारा आ जाता है।, आ है तो जो शरीर की जो गर्मी है उसको बताया था कि ये स्वर है तो लेकिन जी वो भी चली जाती है तो फिर दोबारा आ जाती है अन्न के द्वारा कहा आती है दोबारा आ जाती है ना जी शरीर से जाती तो तब ये तो लगातार बनी रहती है ना जाती तो तब है जब मृत्यु हो जाती है शरीर ठंडा हो जाता है उसके लिए कह रहे हैं शरीर ठंडा हो जाता है अब उसमें दोबारा नहीं आती उस शरीर में कहा आती है शरीर ठंडा हो गया लोग में बोलते भी हैं जो मर गया है बोले शरीर ठंडा हो गया उसका तापमान कम हो जाता है ना नया ताप बनता नहीं है तो ठंडा ही हो जाता है वो दोबारा नहीं आता है वो चालू चालू जीवन में जो ऊर्जा लेते हैं उसको नहीं ले रहे हैं न तो समय में जो प्राण जाते हैं तभी ये सारे प्रतीकात्मक बातें होती है इस संकेत में जहाँ घटती है वही घटानी होती है अब सब जगह घटा होगी तो कैसे होगा ये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 इतना ही प्रतीकात्मक है उसकी विशेषता बताने के लिए ऐसे ही कथन होते हैं और हलिए उतनी शदों में आप दर्शन की तरह से नहीं पढ़ सकते बिल्कुल तो तर्क युक्ति से आप लेने लगेंगे तो सब चीजें नहीं घटेंगी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 तो देखिए आगे क्या कहते हैं तान तत्र मृत्यु मृत्यु ने उनको वहां भी देख लिया यथा मत्स्यम उद परिपश्येत जैसे पानी में विद्यमान मछली को कोई देख लेता है ऐसे देख लिया मछली सोचे कि मैं बच जाऊं तो पानी में घुस गई न पानी तो साफ था तो मछली तो भले ही पानी में चली गई कितनी भी दूर थोड़ी लेकिन दिख तो फिर भी रही है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 तो बोले और वे निश्चय ही वित्त मतलब जान करके उन्होंने जान लिया कि मृत्यु ने तो देख लिया है जब तो पता लग गया है कि वेदों में भी घुस गए आवरण भी कर लिया आच्छादन कर लिया लेकिन मृत्यु ने तो फिर भी देख लिया तब क्या करेंगे वहां से भागेंगे कि बल्कि ये तो उपाय नहीं हुआ ये अनुपाय है ये मृत्यु से नहीं बच पा उससे तीन तो वित्तवा ऊर्ध् रिचह सामनो यजुषु स्वरम एवं प्राविशन अब उनको एक उपाय और दिखाई दिया तो वो रिचह सामना है। रिचा के साम के और यजु के ऊपर इनसे भी ऊपर जो चीज थी किसमें स्वरम एवं प्राविशन वो स्वर में घुस गए ये स्वर क्या है स्वयं आगे बताएंगे उपनिषत्कार जो उदगीत है ओंकार है उसको स्वर कह रहे उसमें घुस गए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 वेद स्वयं भी कहता है करिष्यति विचो अक्षरे परमे परोमन यस्म देवा विश्व निषेधु यस्त वेद किं रिचा क्यु तईम समासते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 वेद तो सबसे ऊंचे हैं ही पर वहीं कोई ना अटक जाए उससे भी ऊपर वेद का भी जो तात्पर्य है, वहां हमें पहुंचना है उसकी तरफ संकेत है तो वेद में घुस गए तो भी वो दिखाई दे गए मृत्यु को तो इन्होंने सोचा इससे भी ऊपर कहीं जाना चाहिए हमें तो वो स्वर में प्रवेश कर गए तो स्वर क्या है आगे बता रहे इसमें वेद से बढ़कर ओम है ये बताने का तात्पर्य है बस इसका अन्यथा अर्थ नहीं लेना कि ये वेद की निंदा कर रहे हैं और भी जगह कई जगह आते हैं बोले कि ये तो प्रक्षेप है एक लोगों ने बना दिए वेद के की निंदाने उपास कौने। वेद की निंदा नहीं है ये ये तो भाषा का प्रयोग है वेद से बढ़ के एक चीज और है वो बताना चाहते हैं वेद की न्यूनता नहीं औरों की अपेक्षा वेद की न्यूनता नहीं उसकी महत्ता तो है ही और जब वो वेद में घुसे तभी तो उससे ऊपर पहुंचे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 नहीं उसमें जो ज्ञान है उसको जान लेता है ऋग्वेद के तो के तात्पर्य को जान लेता है आपनोति ओम इतव अतिश्वरती वो ओम इसी का अतिश्वर करता है बहुत जोर जोर से बोलता है जो ऋग्वेद को प्राप्त कर लेता है वो भी कहा पहुंच जाता है ओम तक ही पहुंच जाता है पहुंचना ओम पर ही है परमात्मा पर ही पहुंचना है ये बात बताया जा रहा है अति बहुत ऊंचे ऊंचे बोलने लग जाते हैं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 इससे भी लंबा मा बापू बेटे को भी कह लो बेटी को कह लो एक तो कहें बेटे बेटी क्या बेटे क्या मतलब होता है इसलिए ओम को क्लुत बोलते हैं और तीन कर रखा है उसको लंबा अतिश्वर करना है उसको लंबा बोलना है ये उद्गीत है ये भावना को साथ में जोड़ा ये शाम जोड़ देता है साथ में गीत भी होता है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 वेदों के माध्यम से वहां पर पहुंचते हैं। तो वेदों को पढ़ते पढ़ते यदि उस ओम तक नहीं पहुंचे तो मृत्यु तो आती रहेगी जन्म मरण चलता रहेगा तमेव विद अति मृत्युमय थी उसको जाने बिना परमात्मा को जाने बिना कुछ नहीं कोई बात है येद किम ऋचा कर तो यदा वह ऋचम आपनोती ओम इतव अति ओम ये बोल करके ही वो स्वरण करता है अब ईश्वर और भगवान को भी बोलते हैं तो बोल के देखिए देखें जब तो पीड़ित होते हैं रोगी होते कष्ट आते हैं तो कैसे बोलते हैं जीवन से कैसे बोलते हैं भगवान हे ईश्वर ऐसे लंबा बोलते हैं प्लुत करके बोलते हैं उसको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 तो एत अक्षरम स्वरम इसी अक्षर को स्वर को अमृतम अभयम प्रविशति वो इसी स्वर में अमृत में प्रविष्ट कर जाता है जैसे देवता लोग इस स्वर में इस अक्षर में इस उदगीत में प्रवेश कर गए थे और अमृत अभय को प्राप्त कर लिया तो जो भी व्यक्ति ये जान लेता है तो वो वास्तव वही प्रवेश करेगा उसी ओम में ही प्रवेश करेगा उसी अक्षर में प्रवेश करेगा और चीजों को छोड़ देगा तमैव एकम ध्या आत्मान सेतु उसी एक की उपासना करो बाकी सारी बातें छोड़ दो यही अमृत का है अमृत की प्राप्ति का उपाय है मार्ग है जगह जगह ये बातें और भी आती रहती हैं तो जो भी समझ लेता है वो तो इस ओम पे ही केंद्रित हो जाता है बाकी चीजों को छोड़ देता है वो समझ में नहीं आया है, तो इधर उधर भटकता रहेगा इधर उधर उलसता रहेगा वो तो छोड़ ही देगा वो समझ में आना चाहिए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 यहाँ भी मृत्यु और भय से मुक्ति नहीं है इसे ऊपर जाना है उसने और बहुत सारी विद्याएं पढ़ ली और साधन जुटा लिए किस कुछ भी पढ़ लिया दुनिया का चिकित्सा शास्त्र पढ़ लिया पूरा सारी दवाइयां जान ली सारे रसायन जान लिए ऑपरेशन शल्य क्रिया सब जान ली जो भी रक्षा के उपाय है उसके बाद भी अमृत तो नहीं हो रहा है अभय तो नहीं हो रहा है ये समझ करके इससे भी पूरा नहीं हो पा रहा अब वो ऊपर उठेगा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 हमारी तो इस परंपरा में तो पूरा बिना परमात्मा को जाने नहीं हो सकता में एवं विदित्व अति मृत्यु में थी उसको जाने बिना होता ही नहीं है नान्य पंथा विद्यते दूसरा मार्ग ही नहीं है बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया दूसरी चीजों को अपनाने पे एक सीमा तक वो अच्छा बन सकता है तो क्या यम नियम का पालन कर लेंगे आचरण अच्छा करेंगे तो ठीक है उतना ही होगा भगवान तो को मानने की क्या आवश्यकता है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 और जो ऋचा होती है उसी पर गाया जाता है वो सारारिक और शाम का संबंध एक दूसरे का वो पीछे बताया था तो कोई ये ना समझे कि यह अलग अलग है कह रहे हैं कि अथा खलु यह उद्गी सब प्रणव जो है वो प्रणव है सामवेदी जिसको उदगीत कह रहे हैं वही तो प्रणव वो प्रणव ही तो है और यह प्रणव ऋग्वेदी जिसको प्रणव कहते हैं स उद्गीत है वो उदगीत है कोई भेद तो न है ये ये शब्दों का केवल अंतर है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 कि व आदित्य उदगीत है ये आदित्य है ये है और ऐसा प्रणव यही प्रणव है अभी यहाँ पर आदित्य को उदगित बताना प्रयोजन नहीं है अभी ये बताना प्रयोजन है कि उदगीत और प्रणव एक ही है प्रतिज्ञा वाक्य क्या है अथा खलु यह उदगीता सब प्रणव यह प्रणव स उदगीत इति ये दोनों एक ही हैं ये बताना प्रयोजन है अभी यहाँ पर इसलिए कहा आदित्य उदगीत है पीछे आदित्य को उदगीत कहा था कथा ऐसा प्रणव ये आदित्य यही प्रणव भी है वही आदित्य उदगीत है तो वो इस आदित्य को प्रणव भी कह देते हैं क्यों इसको कह देते हैं आदित्य को या प्रणव तो ओम इति ही ऐसा स्वरन एति ये जो सूर्य है एश स्वरन यानी गति करता हुआ ओम इति स्वरन एति एति मतलब गति करता है चलता है तो कैसा ओम इस स्वर को बोलते हुए जाता है ये।, ये जो आदित्य है ये चलता है तो कैसा करता है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 कुल तो बताना चाहते हैं आदित्य और प्रणव एक ही हैं। अब इसमें एक कथा दे रहे हैं देखो प्ररोचना हो बोलते हैं इसको थोड़ा उत्साह के लिए या कुछ लाभ बताने के लिए तो बोले एतम उ एव अहम अभ्यशीषम मैंने इसी को गाया था एक आगे नाम बता रहे हैं तस्मात मम म एक असी है कौशिकगी पुत्र उ नाम के व्यक्ति थे वो अपने पुत्र को बोल रहे हैं कि मैंने इसी की उपासना की थी इसको मैंने गाया था इसलिए तू मेरा एक पुत्र है तू जो एक मेरा पुत्र है वो किस लिए क्योंकि मैंने इसको गाया था उपाय बताने, रहे प्रशंसा कर रहे हैं पुत्र की प्राप्ति अपने आप में बड़ी बात होती है प्रसन्न होते है माता पिता बहुत तो कह रहा हैं कि मैंने तेरे को पाया था एक पुत्र की उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है जैसे राज्य की प्राप्ति होती है पुत्र की प्राप्ति है ऐसे और अब उसको आदेश दे रहा है रश्मि स्तम पर्यावर्तयात तू इन रश्मियों की उपासना कर आदित्य तो एक था उसकी रश्मिया कितनी हैं बहुत सारी हैं तो इनके विविध रूपों में तू उपासना कर रश्मि स्तम पर्यावर्तयात बहवो वही तेरे बहुत सारे पुत्र जायेंगे मेरा तो एक ही हुआ था तू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 <च्चते> जो मेरे को कष्टों से बचा रहा है वो कैसे आदित्य की उपासना आदित्य को उद्गीत के रूप में उपासना की उससे मेरे कष्टों से बचा हो गया मेरे को तो एक ही रक्षा करने वाला मिला है क्योंकि मैंने एक ही रूप में उपासना की तो अपने आधार पे अब अपने बच्चे को उपदेश दे रहा है पुत्रों की तू बहुत सारी रश्मियों की उपासना कर तेरे को बहुत सारे पुत्र हो जाएंगे यानी तेरी रक्षा करने वाले तेरे विभिन्न समय में रक्षा करने वाले बहुत सारी चीजें हो जाएंगी परमात्मा के एक गुण से कुछ रक्षा होती है परमात्मा के दूसरे गुण के चित्तन से दूसरी प्रकार की हमारे को रक्षा होती है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 जा करके आ गए हैं पीछे तो पीछे दूसरे में आया था प्रारंभ में है तीसरे में तीन सौ दो पर यहां क्या था तीसरे खंड के प्रारंभ में अथा अधिदेवतम अब इसके पहले देखिए क्या है इति हैत्म दूसरे का अंतिम क्या है चौदहवा 302 में दो पर इति अध्यात्म और अथा अधिदेवतम यह विपरीत भी, भी है पहले अध्यात्म का कहा फिर अधिदेव का कहा वो तो प्राय करके यही कहते हैं पहले अधिदेवत होगा फिर अध्यात्म में जाएगा इसे प्रारंभिक लोग तो जड़ वस्तुओं को ही परमात्मा मान करके पूछते रहते हैं उसी में उनका जाएगा प्रकृति को देखकर करके ही परमात्मा तक पहुंचेंगे पहले इन्हीं को देखेंगे लेकिन ये क्रम हमेशा नहीं है अध्यात्म को पहले का फिर अधिदेव का ये भी एक तरीका है और उधर भी एक तरीका है ये तो आगे कहा तो यहां इन्होंने कहा अर्था अध्यात्म अब अध्यात्म के बारे में कह रहे हैं क्या तो यह एवं अयम मुख्य प्राण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 कार का प्रयोग है मैंने इसको गाया तस्मात ममत्वम एको को असी इसलिए तू एक मेरा है क्योंकि इसने मुख्य प्राण की ही उपासना की उसी को उद्गीत के रूप में माना एक को एक अंश को। कोशित, की, कोशित की ने अपने बेटे को कहा तो प्राणास्तव भूमान अभी गायता लोट लकार का प्रयोग है तू गा प्राणों को ये प्राणायन बहुत सारे बहुवचन दे दिया मुख्य प्राण को ने किया था अपने बेटे को कह रहा है कि तू बहुत सारे प्राणों की उपासना कर हमको तो गा भूमान बहुत सारे हैं बहुत विशेष गुणों वाले हैं प्राणान से बहुवचन आ गया वैसे प्राणान और भूमान जो है ये एक वचन में प्रयोग है तो दो दो तरह से अर्थ लेते हैं भूमान प्राणाय भूमान तो एक में आ गया और तो बहुवचन में है तो एक तो भू भूमन शब्द है तो उसमें अधिकता को वैसे ही बता दिया तो अधिकता आ ही गई इसलिए बहुवचन लाने की आवश्यकता ही नहीं है एक वचन से ही काम चल जाएगा एक तो ये संगति कुछ आर्स प्रयोग कर देते हैं भाई यहाँ पर ऐसा ही लिखा है लेकिन यानी अर्थ में भेद नहीं आएगा भले यहां पर एक वचन है क्योंकि बहुत भूमन शब्द ही यहाँ पर बता रहा है और दूसरा कि प्राणा में चूंकि बहुवचन आ चुका है और उससे संबंधित ही ये उसको बता रहा है इसलिए उसी के अनुको सुकूल यहाँ पर भी बहुवचन मान लिया जाएगा वो एक वचन से भी काम चल रहा था बहुवचन लाने की आवश्यकता ही नहीं तो प्राणास्तम भूमान अभी गायता तू भी इन, इन प्राणों को गा मैंने तो एक को मुख्य प्राण को किया था तू सबको और इससे क्या होगा बह हो वही में भविष्य इससे मेरे बहुत सारे पुत्र हो जाएंगे पीछे क्या कहा था भूयान ते भविष्य थी तेरे के बहुत सारे पुत्र हो जाएंगे बहुबो वही भविष्य थी तो इन रश्मियों को वहां भी आदित्य एक था और रश्मिया बहुत सारी थी आदित्य मुख्य था और उसकी रश्मियां बहुत सारी थी यहाँ पर भी मुख्य प्राण एक है और बहुत सारे प्राणों को कर तो बोलो भुयान में भविष्यति थी में भविष्य थी तो एक ही बात है पुत्र के बहुत सारे पुत्र हो जाते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 जो तेरे हैं वो मेरे तो ये प्ररोना के लिए प्रेरणा के लिए है कि इससे लाभ मिलता है ये बताने के लिए अच्छी ये चीजें अच्छी होती हैं गुण मिलते हैं हमारे दोष दूर होते हैं और हमारे को दुख से निवृत्ति होती है आगे देखिए अथकलू यह उदगीता सब प्रणवो पीछे भी यही कहा था जो उदगीत है वही प्रणव है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 होता का बैठने का जो स्थान है होत्री शरण होता बोलता है ऋग्वेदी ब्राह्मण होता है संयागो में जो ऋग्वेद के जानने वाले होते हैं उनमें जो एक ए होता है मुख्य उसको होता बोलते हैं तो होता के बैठने के स्थान से ही बैठा हुआ वो हा एव अभी द्रुत जो गलत ढंग से उद्गीत किया हुआ है उदगीत कौन उदगाता करता है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 जो ऋग्वेदी है वो भी जानता है उसी बात को और सामवेदी है वो भी उसी बात को जानता है पीछे जो तीनों वेदों का कहा इन तीनों को करके भी पहुंचेगा कहां पर वही उद्गीत के ऊपर पहुंचेगा वही प्रणव पे उसी अक्षर पे उसी स्वर पे पहुंचेंगे भेद नहीं है उनके अंदर तो होता है सदन में होत्री सदन उस स्थान से भी ये दुरुदगीत गलत ढंग से गाये उद्ग, उद्गाता के उसको टोक देता है उसको ठीक अनुसम उसका समा संशोधन करता है कि ये गलत किया अब इसको ठीक कीजिए ऐसे ब्रह्मा करता है इस काम को लेकिन दिग्वेदी भी उसको बता सकता है ये बात यहाँ पर पता लगती है यानी दोनों समान है मुख्य तात्पर्य है उदगीत और प्रणव एक ही हैं भेद नहीं है आगे अब इसको जो शाम है उसको खोल करके बता रहे हैं कि कैसे तो ई ए वरिक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 अब इस पृथ्वी पर पृथ्वी एक हो गई, गई और एक अग्नि हो गई तो जैसे पृथ्वी है वो तो हो गई ऋचा और अग्नि हो गई साम अग्नि किस पे आश्रित है यहाँ पर धरती पे आश्रित है ये इसी अग्नि को लेंगे तो सूर्य वाली अग्नि नहीं पृथ्वी पर जो अग्नि है लकड़ी जलाते हैं ये करते हैं कोयले अंगारे जो भी है ये किस पे आश्रित है धरती पर आश्रित है धरती के ऊपर ये टिकी हुई है तो शाम किस पे टिका हुआ है ऋचा पे टिका हुआ है तो तदे तत्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 तो जैसे पृथ्वी पर अग्नि ऐसे ऋचा पर साम ऐसे गाया जाता है तो इम सा। अब साम शब्द को खोलते हुए बताने कि साम में भी क्या है सा क्या है इम ये पृथ्वी ही सा है साम शब्द में जो सा है वो क्या है इम एव सा, ये सा जो अक्षर है ये वो यही है पृथ्वी है और अग्नि ही अम और अग्नि जो है अम शब्द क्या है ये अग्नि अग्नि ही अम है तो सा अमा सा और अमा दो दो अलग अलग तोड़ दिए तो सा हो गया पृथ्वी और अमा हो गया अग्नि तो अग्नि अम तत्साम इसे ही तो साम कहते हैं तो साम अकेला गायन नहीं होता है वो ऋचा और गायन दोनों मिल करके होता है पृथ्वी और अग्नि दोनों मिल करके होती है अब इसी को समझाने के लिए दूसरे ढंग से कह रहे हैं अंतरिक्षम एवं रिक जैसे कि अंतरिक्ष है वायु और अंतरिक्ष कहते हैं पृथ्वी लोक और द्विलोक के बीच का जो भाग है और वायु क्या है वायु शाम है अंतरिक्ष लोक में ही वायु रहती है तो अंतरिक्ष हो गया ऋचा और वायु हो गई साम। तदे तद अस्याम अश्याम रिचि अद्यूडम साम तो इस प्रकार से इसके अंदर साम चढ़ा हुआ है उस पर आश्रित है तस्मात ऋचि अध्युडम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 द्विलोक है वो हो गया रिक और उसमें जो आदित्य है सूर्य है वो हो गया साम तो सूर्य किस पे आश्रित है कहा है द्विलोक में आश्रित है ऐसे ही साम ऐसी ऋचा पे? पे आश्रित है तदे तत्मा तिच धुडम साम इसलिए ऋचा पर ही साम आश्रित है तस्मात ऋच धुडम साम गीयते रेव सा का मतलब देउ और आदित्य है अम तत्साम भिन्न भिन्न रूप से उसी बात को कह रहे हैं जैसे ये एक दूसरे पे आश्रित हैं ऐसे ही साम ऋचा पे आश्रित है तो साम और ऋचा को अलग अलग नहीं कर सकते जो उद्गीत है वही ही प्रणव है जो प्रणव है वो उद्गीत है रिक और साम अलग अलग नहीं है एक ही चीज है आगे देखिए और समझा रहे हैं नक्षत्राणी एवरिक नक्षत्र क्या है ऋचाए और चंद्रमा सामा और शाम वो चंद्रमा है दृढ़ तस्मात रिच्य ध्रडम शाम गीये नक्षत्राणी सा, सा मतलब नक्षत्र और चंद्रमा का मतलब अम तत्म उसे शाम कहते और आगे देखिए अथ यदत आदित्य तस् शुक्लम भा जो ये आदित्य है सूर्य है इसकी जो शुक्ल भा है ज्योति है सफेद सफेद जो है सा ए वरिक। उसे रिक कहेंगे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 उसी आदित्य को लेकर के है अथ यदेव वेत आदित्य से शुक्लं भा आदित्य की जो सफेद किरणें हैं प्रकाश है ज्योति है सही वसा, वो सा है। अथा यह नीलम पर कृष्णम तद अमह तस्मात अमाह तत्मा ये पिछली वाली पंक्ति जो की तू है पीछे वाले जो प्रवाक में थी अब आगे कह रहे हैं अथ यह एसो अंतर आदित्य हिरण्यमय पुरुष है इस आदित्य के अंदर जो हिरण्यमय पुरुष है एक स्वर्ण के समान चमकीला जो पुरुष है तब तो है वो दृश्यते जो दिखाई देता है इस सूर्य में एक चमकीला पुरुष भी दिखाई देता है कोई तो व्यक्ति कैसा कैसा है वो तो हिरण्य उसके शमश्रु जो है मुछे है दाढ़ी है ये कैसी है सुनहरी है हिरण्यमय जैसे सोना होता है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 अस उदय होते हुए सूर्य में तो देख ही सकते हैं सोने जैसा और चमकते हुए में भी कह सकते हैं उसमें भी लगभग ऐसा ही होता है थोड़ा कम होता है उगते समय ज्यादा लाल होता है यानी सारा का सारा ये चमकीला ही चमकीला है सोने जैसा है शुद्ध रूप है उसका आगे तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी तस् उत इति नाम तो तस उसका जैसा कप्यासम ना कपी का जैसा मुख होता है लाल बंदर वाला मुंह होता है ना उसका मुंह लाल लाल होता है और पुंडरीक यानी कमल होता है एवं अक्षिणी ऐसे उसकी आंखें हैं कैसे उतनी नाम है। उसका उत नाम है उद्गीत के लिए बोला उत नाम है इसका ये जो चमकीले चीज है अच्छी उठा हुआ जो है चमकीला है सुंदर है स्वच्छ है स्वर्ण जो होता है वो निर्मल होता है उसमें मल नहीं होता सोनू को कितना भी जला उसका घटता नहीं है वो कितना ही तपा और कुंदन बनता जाता है घटता नहीं है वो दूसरी में घट जाती है परिवर्तित हो जाती है ऑक्सीजन से मिल जाती है ऑक्सीडेशन हो जाता है या तो सल्फर से सल्फेट, सल्फाइड बन जाता है भिन्न रूप में आ जाती है सोने को गर्म करते रहो हवा में वो वैसा क्या वैसा ही रहता है शुद्धता के लिए बता रहे हैं तो स एस सर्वेभ्य पाप मदित ये सब पापों से उदित है ऊपर उठ चुका है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 जैसे ये परिशुद्ध है ऐसे मैं भी परिशुद्ध हो सकता हूँ ऐसे मैं भी परिशुद्ध हो जाऊंगा तो उसकी उपासना कर रहा है तो सोने की उपासना कर रहा है ऐसा शुद्ध मैं बन जाऊं ऐसा शुद्ध बन जाऊ खोट से रहित बन जाऊं ऐसा जो करता है वो वो भी ऊपर चला जाता है आगे कस्य रिक्ण तो कस्से का मतलब है वो जो पुरुष के वो जो ये हिरण्य में पुरुष कहा सूर्य में सूर्य में वास्तव में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है बैठा हुआ है और जो है वो परमात्मा है वो तो निराकार है लेकिन समझने के लिए कि कोई तो बैठा है यहाँ चमकीला जो इतना प्रकाश कर रहा है और सूर्य की जो लपटें निकलती है आजकल बहुत सूर्य के बहुत बड़े बड़े दिखाते हैं है वैज्ञानिक जैसा बड़ी लपटें निकलती है बुड़ी बुड़ी बहुत लंबी लंबी निकलती है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 ओ ओ, ओ। सभी को छोर विवाद हो